श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्क अथ अच्छा द्विशप्तमोध्याय पांडवों के राजसी यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार एकदा एक सभा मध्ये ब्राह्मणे मुनिभ ब्राह्मण क्षत्रिये युधिष्ठिरः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 एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही युधिषि क्रतुराजेन गोविंद राजनीति संपादय प्रभो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गोविंद मैं सर्वश्रेष्ठ राजसी यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ प्रभो आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए तत्पा दुखे अविथम परिचय परिहे चरंति ध्यांत भद्र न स्ने सुचियो गृहती वे कमलना भाप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 देवताओं के भी आराध्य देव मैं चाहता हूं कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें, प्रभो कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते उनका अंतर आप जन, जनता को दिखला दीजिए न ब्रह्मण स्वर भेद स्तवस्यात सर्वात्म सुभूते संसे प्रसाद सेवा अनुरूप मुदयो नोत्र प्रभो आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार है स्वयं ब्रह्म है आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा यह अपना है और यह पराया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 या निर्दयता आदि दोष नहीं आते सही भगवान वाच राजन भवता राजुकर्षण कल्याणी ये नी की लोका भगवान श्री कृष्ण ने कहा शत्रु विजयी धर्मराज आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है राजस्वी यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा ऋषीण पितृदेवा सुहृदाफी न प्रभो सर्वेशा भूता राजन आपका यह महायज्ञ ऋषियों पितरों देवताओं सगे संबंधियों हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभीष्ट है विजिता निभति सर्वान् जगति वशे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 सम्य भगवद गीत फुल्ल मुखाम दिग्विजय विष्णु तेजोतान श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था सहदेव दक्षिणश्याम आदि सह सिंजय दिश प्रतीत्याम नकुलचिन प्राच्यामृकोदरम मत्स्य सहमद धर्मराज युधिष्ठिर ने सिंज वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा नकुल को मेसी वीरों के साथ पश्चिम में अर्जुन को देशी वीरों वीरों के के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशी वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने के लिए आदेश दिया ते विधिवेरा जफ्रु दिग्भाम अजात सत्रवे भूरी द्रविणम नृपित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 ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरीव्रज गए वहीं जरासंध की राजधानी थी तेगत्वा गतिथ्यम गृह ब्रह्मण्यम समयाचे राज ब्रह्मलिंग राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था उपरयुक्त तो तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की राजन विद्यातिथिन प्राप्तान अर्थिनो दूर तन प्रयक्ष भद्रम ते यद कामया महे राजन आपका कल्याण हो हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं अवश्य है ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए किम दुर्मरसम तितुक्षुणाम किम कार्य मसाधु भी किम दे मदान्याम का पुरुष क्या नहीं सह सकते दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शी के लिए पराया कौन है यो नित्येन शरीरण सताम गेयम यशो ध्रुवम नाचिनोति स्वयं कल्प सवाच्य शोच्य वस जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नासमान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सतपुरुष भी गान करे सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है उसका जीवन शोक करने योग्य है कपोतो गता। राजन, आप तो जानते ही होंगे राजा रंतिदेव केवल अन्न के दाने बिन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा बलि सिध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए श्री राजन्य बंधन विज्ञा दृष्ट श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जरासंध ने उन लोगों की आवाज सूरत सकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंशा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है राज ब्रह्मलिंगान विभ्रते ददा भिक्षित तेभ्य आत्मा अभी फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये छत्री होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्च शरीर देने भी में मुझे हिचक न होगी बले नु श्रोयते कृते विथाध्युक ऐश्वर्याधंसित विप्रव्याजे न विष्णुनाम विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया फिर भी बलि की पवित्र कृति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं श्रिय विष्णवेदा दैत्यराट इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राजलक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया ब्राह्मणार्था को देहे न पतमारे नपुल मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रि ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता उसका जीना व्यर्थ है मतप्राह कृष्णाजुन विरा हे विप्राताम काीक्षित सचमच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी उपरयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेधारी श्रीकृष्ण अर्जुन और भीमसेन से कहा ब्राह्मणों आप लोग मन चाहिए वस्तु मांग लें आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ श्री भगवान वाच युद्धम नो दे राजेंद्र द्वंदसो यदि मन से युद्धाचिन प्राप्ता प्राप्त राजना भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजेंद्र हम लोग अन्न के भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं क्षत्रिय हैं हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए असो विखोदर पार्थ त्रताजुनोलेम कृष्ण जाने ते ऋपु देखो ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ एवं तो राजा जहा सोचे स्वगद जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तब राजा जरासंध कर हंसने लगा और चिढ़कर बोला अरे मूर्खों यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ न तोया भी रुणा गो जो से चेतसा मथुरा समुद्रम त्यक्तवा समुद्र परंतु कृष्ण तुम तो बड़े डरपोक हो युद्ध में तुम घबरा जाते हो यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लडूंगा अयम तो तु वैसा तुल्यो नाति सत् नमे सम अर्जुनो न भवेद योद्धा भीम तुल्य बलो ममा यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है एक तो अवस्था में मुझसे छोटा दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है मैं इसके साथ भी नहीं लडूंगा। रहे भीमसेन ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं मसेनाय प्राधा महती गदा दीयां स्वयमादायाय निर्जगा दही जरासन ने यह कहकर धीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया तथा समय ततः खल वीरह संयुक्ताघन तो्रकल्पाभ्या गदाभ्या गदा, रण दुर्मद अब दोनों रणोन्मत्तवीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे मंडलाणी विचित्री सभ्यम दक्षिण में बच चर तो सुबे युद्धम नट यो रिवरंग वे दाएं बाएं तरह तरह के पैथरे बदलते हुए ऐसे शोभावान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हो तत चटा शब्दों वज्र निष्पे निभा गदयो राजन दंतयो दंतिनो परीक्षित जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दाँत आपस में भिड़कर कर चट चटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो गदे जवेन निपात्य मारे तो पाद मेो नो शको जत्रुन चुनि बभूव साखे संयुद्ध तो जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आख की डालिया तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियाँ चूर चूर हो जाती हैं वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों कमरों पैरों हाथों जांघों और हँसलियों पर चोट करने लगे तब उनकी गदाएँ उनके अंगों से टकरा टकरा कर होने लगीं इत्थम तय प्रहृत क्रोधौर शिष्टाम शब्द निर्घात वज्र पर, पर इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गईं तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे उनके घूसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था तय प्रहरतो प्रहर तो समशिक्षा बलो जसो सम अद्भुतम अद्भुत अभुत युद्धम अक्षे डो निप परीक्षित जरासन और भीम थे दोनों की गदा युद्ध में कुशलता बल और उत्साह समान थे दोनों की शक्ति तनिक भी छीण नहीं हो रही थी इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार ना हुई एवं तयोर महाराज युद्ध तो सप्तविशति दे दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते महाराज इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते सत्ताईस दिन बीत गए एकदा माथुले यम वही प्राहराजन को दर न सको हम जरा संय तुम जित माधव प्रिय परिचित अठाईसवें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा श्री कृष्ण मैं युद्ध में जरा संध को जीत नहीं सकता शत्रु जन्म विद्वान पार्थ माप्यायन मृत पार्थमाप्या चिंतरी भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरा संध के शरीर के दो टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा संचित दर्शया मास विटपम पाटय संज्ञया परीक्षित भगवान का ज्ञान अबाध है अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया तद भी मास भूतले वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा एकम पादम पदाक्रम्य दूरभ्याम अन्यम प्रगह्य सह गुतः मा सह साखा मो महा फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार ची डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली ची डाले एक पादोर वृषण कटप्रक्ष एक भू कले दस दसो प्रझा लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के दो टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर जांघ, अंडकोश कमर पीठ स्तन कंधा पूजा नेत्र भौह और कान अलग अलग हो गए हैं हा हाकारो महाते मगधेश्वरे पूजया मातुर् परिभ्य परिरभ्य हो मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया सहदेव तनयम भगवान भूतभावनः पतिं प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया एवदार महापुराणे पारम्भस्याम चीतायाँ दशम स्कंधे उत्तरार्धे जरासंधव दिवसते तमोध्याय